महाभारत द्रोण पर्व चतुरशेटी तमोध्याय युधिष्ठिर का अर्जुन को आशीर्वाद अर्जुन का स्वप्न सुनकर समस्त सुहृदों की प्रसन्नता साप्तिकी और श्री कृष्ण के साथ रथ पर बैठकर अर्जुन की रण यात्रा तथा अर्जुन के कहने से साप्तिकी का युधिष्ठिर की रक्षा के लिए जाना संजय उवाच तथा तू वधताम तेसाम प्रादुरासी धनंजय दिधक्षुर भरतश्रेष्ठ संजय कहते राजन इस प्रकार उन लोगों में बातचीत हो ही रही थी कि सुहृदों सहित भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर का दर्शन करने की इच्छा से अर्जुन वहां आ पहुंचे तम निवेश शुभाम कांक्षा अभिवंध्या तमुत्थायाजुनम प्रेमणा सस्वे पांडवर्षभ उस सुंदर द्रोड़ी में प्रवेश करके राजा को प्रणाम करने के पश्चात उनके सामने खड़े हुए अर्जुन को पांडव श्रेष्ठ से लगा लिया आशीष परमा प्रोच स्मार उनका मस्तक सूह कर और एक बांह से उनका आलिंगन करके उन्हें उत्तम आशीर्वाद देते हुए राजा ने मुस्कुरा कर कहा व्यक्तमर्जुन संग्राम विजयो महान या दृघ्र चेच्छायासन्न जनार्जन अर्जुन आज संग्राम में तुम्हें निश्चय ही महान विजय प्राप्त होगी यह बात स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है क्योंकि इसी के अनुरूप तुम्हारे मुख की कांति है और भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न है तम अब्रवीत तथो जिष्टुर्मदाश्चर्युत्तम दृष्टवा नस् भद्रम ते केवशा तब विजयशील अर्जुन ने उनसे कहा राजन आपका कल्याण हो आज मैंने बहुत उत्तम और आश्चर्यजनक स्वप्न देखा है भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से ही वैसा स्वप्न प्रकट हुआ था ततया मास यथाधृष्टम धनंजय कर अर्जुन अपने सुहृदों के आश्वासन के लिए जिस प्रकार भगवान शंकर से मिलन का स्वप्न देखा था वह सबका सुनाया तथा निम्न स्पृष्वा सर्वे चेस्पिता नमस्कृत्य विशा का साधु साधित्यथा भ्रुवन यह स्वप्न सुनकर वहाँ आए हुए सब लोग आश्चर्यचकित हो उठे और सब ने धरती पर मस्तक टेककर भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा यह तो बहुत अच्छा हुआ हुआ बहुत अच्छा हृष्टा युद्धाय निर्यो तदनंतर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के आज्ञा लेकर कवच धारण के हुए समस्त श्रद्ध हर्ष में भरकर कर शीघ्रता पूर्वक वहां से युद्ध के लिए निकले अभिवाद्य सुराजान चुताजुनाजुस्ते वही युधिष्ठिर निवेश तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करके सात्यके के श्रीकृष्ण और अर्जुन बड़े हर्ष के साथ उनके शिविर से बाहर निकले रथेन एकेन दुर्धर सौ युधान जनादन हो जगमतु सहित दुर्धर्ष वीर सातके और श्रीकृष्ण एक रथ पर आरूढ़ हो एक साथ अर्जुन के शिविर में गए। गये त्र गृचि के रथवर सणम वहाँ पहुँचकर भगवान श्री कृष्ण ने एक सारथी के समान रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन के वानर श्रेष्ठ हनुमान के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले रथ को युद्ध के लिए सुसज्जित किया स मेघ संघोष तप्त कांचन सप्रभ बबोर क्लिप्तवा सीथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाला और सपाए हुए स्वर्ण के समान प्रभा से उद्भाषित होने वाला वह वा सजाया हुआ श्रेष्ठ रथ प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था ततःथारूल सज्ज पुरासर मृतानिका पार्था न रथम तदनंतर युद्ध के लिए सुसज्जित पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष सिंह कृष्ण ने कर्म संपन्न करके बैठे हुए अर्जुन को यह सूचित किया कि रथ तैयार है तम तो लोकवर पुंसा किरीटी हेम वरम भ्रेन चाप बाढ़ धरो वाह प्रदक्षिणत तप पुरुषों में श्रेष्ठ लोक प्रवर अर्जुन ने सोने के कवच और कीट धारण करके धनुष धनुष्ब लेकर उस रथ की परिक्रमा की तपो विद्या महारथम उस समय तपस्या विद्या तथा अवस्था में बड़े बूढ़े क्रियाशील जितेन्द्रिय ब्राह्मण उन्हें विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए उनके स्तुति प्रशंसा कर रहे थे उनके की हुई वह स्तुति सुनते हुए अर्जुन उस विशाल रथ पर आरूढ़ हुए जय त्रे संग्रामिक मंत्र पूर्वमेव रथोत्तम अभिमंत्रितम अर्च उदयम भास्करो यथाम उस उत्तम रथ को पहले से ही विजय साधक युद्ध संबंधी मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया गया था उस पर आरोह हुए तेजस्वी अर्जुन उदयाचल पर चढ़े हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे रथनाम श्रेष्ठ आवृत हो उस स्वर्ण में रथ पर आरूढ़ हुए रथियो में श्रेष्ठ उज्वल कांत धारी तेजस्वी अर्जुन मेरू पर्वत पर प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान शोभा पा रहे थे अन्हतोन्द्रऊ अर्जुन के बैठने के बाद सातके और श्री कृष्ण भी उस रथ पर आरूढ़ हो गए मानो राजा सर के यज्ञ में आते हुए इंद्रदेव के साथ दोनों अश्विनी कुमार आ रहे हो अथ जग्राह गोविंदो रश्मि वेदाम मातले वृत्र हनुम प्रयास उन घोड़ों की राज पकड़ने की कला में सर्वश्रेष्ठ भगवान गोविंद ने रथ की बागडोर अपने हाथ में ले ली ठीक उसी प्रकार जैसे वृत्तासुर का वध करने के लिए जाने वाले इंद्र के रथ की बागडोर मातली ने पकड़ी थी सताभ्याम सहित पार्थोर रथ सहितो बुध शुक्राभ्याम तमो निघ्न यथा शशि सात्विकी और श्रीकृष्ण दोनों के साथ उस श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए अर्जुन बुध और शुक्र के साथ स्थित हुए अंधकार नाशक चंद्रमा के समान जान पढ़ते थे सैंधवस्वधम प्रेर तो प्रयात शत्रुपू सहांबोपतिभ्याम यथेन्द्र स्तार शत्रु समूह का नाश करने वाले अर्जुन जब सातके और श्रीकृष्ट के साथ सिंधु राज्य का वध करने की इच्छा से प्रस्थित हुए उस समय वरुण और मित्र के साथ तारका में संग्राम में जाने वाले इंद्र के समान सुशोभित हुए ततो वादित्र निर्घोष मांगल्य सब प्रयात अर्जुनम्बी माघ दास के के घोष तथा शुभ एवं मांगलिक साथ यात्रा करते हुए वीर अर्जुन की मागध जन स्थिति करने लगे सजयासीधनी स्वन युक्तो वित्र घोषे भवत विजय सूचक आशीर्वाद तथा पुण्या वाचन के साथ मागद एवं बंदी जनों का शब्द रथवाद्यों की ध्वनि से मिलकर उन सब की प्रसन्नता को बढ़ा रहा था संघर्षम देशापिशोचन अर्जुन के प्रस्थान करने पर पीछे से मंगलमय पवित्र एवं सुगंध युक्त वायु बहने लगी जो अर्जुन का हर्ष बढ़ाती हुई उनके शत्रुओं का शोषण कर रही थी तत तस्राजान शुभानिच प्रादुरासनताजय आज बहू निच पांडवा नाम तदीयाना विपरीता मान्य महाराज उस समय बहुत से ऐसे शुभ शकुन प्रकट हुए जो पांडवों के विजय और आपके सैनिकों की पराजय की सूचना दे रहे थे दृष्टवा अर्जुनो निमित्ताजयाय अब्रवीत अर्जुन ने अपने दाहिने प्रकट होने वाले उन विजय सूचक शुभ लक्षणों को देखकर महाधनु सात्विकी से इस प्रकार कहा युवधानद्य युद्धे मे दृश्य से विजय ध्रुव ये मान लिंगा निर्दश्यन्ते निपुंग युधान युद्धा, आज जैसे ये शुभ लक्षण दिखाई देते हैं उनसे युद्ध में मेरी निश्चय विजय दृष्टिगोचर हो रही है सोहम तत्र गम श्या्या को नृप यासुरय यमलोकाय या मम प्रतीक्षते अतः मैं वही जाऊंगा जहां सिंधुराज राज्यद्रथ यमलोक में जाने की इच्छा से मेरे पराक्रम की प्रतीक्षा कर रहा है यथा परकम परम कृत्यम सैंधव वधो मव तथा सो महत्तम धर्मराज मेरे लिए सिंधुराज्य द्रथ का वध जैसे अत्यंत महान कार्य है उसी प्रकार धर्मराज की रक्षा भी परम महत्वपूर्ण कर्तव्य है स्वत्व महाबाज पिपालि मुप्तिया भव महाबाहो आज तुम्ही राजा युधि की सब ओर से रक्षा करो जिस प्रकार वे मेरे द्वारा सुरक्षित होते हैं उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा भी उनकी सुरक्षा हो सकती है न पश्यामे पश्या पराजय वासुदेव समम युद्धे स्वयं मरे स्वर मैं संसार में ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में तुम्हें पराजित कर सके तुम संग्राम भूमि साक्षात भगवान श्रीकृष्ण के समान हो साक्षात तुम्हें नहीं जीत सकते प्रद्युम्न देवा महारथे सपनुयाम सैंधव हन तुम अनपेक्ष हो नृष्ठ इस कार्य के लिए मैं तुम पर अथवा महारथी प्रद्युम्न पर ही पूरा भरोसा करता हूँ सिंधुराज्रत का वध तो मैं किसी की सहायता की अपेक्षा किए बिना ही कर सकता हूँ मैं अपेक्षा न करतव्या कथन चेदपात राजुप्त कार्याम सर्वात्मना शाश्वत वीर तुम किसी प्रकार भी मेरा अनुसरण न करना तुम्हें तो सब प्रकार से राजा युधिष्ठिर की ही पूर्ण रूप से रक्षा करनी चाहिए नहीं यत्र महाबाहुरुदेव व्यवस्थित किंचित व्याप्यते तहत ध्रुव जहाँ महाबाहु भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं और मैं भी उपस्थित हूँ वहाँ अवश्य ही कोई कार्य बिगड़ नहीं सकता एव मुक्त सुपार्शे न सातकी परवीर तथे तुवागमत तत्र राजा युधिष्ठि अर्जुन के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले सातिकी बहुत अच्छा कहकर जहां राजा युधिष्ठिर थे वहीं चले गए इति श्री महाभारत द्रोणपर्वढ़ी प्रतिज्ञापरवढ़ी अर्जुन बाग चतुर्थी तिथि तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक चौरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ